गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक ना तो धन बुरा है ना पद दूसरा प्रश्न धन और पद के संबंध में आपके क्या विचार हैं ना तो धन बुरा है न पद ध्यान हो तो सब सुंदर है ध्यान न हो तो कुछ भी सुंदर नहीं ध्यान हो तो धन भी सृजनात्मक है ध्यानी के पास धन हो तो जगत का हित ही होगा अकल्याण नहीं कल्याण ही होगा मंगल ही होगा क्योंकि धन ऊर्जा है धन शक्ति है धन बहुत कुछ कर सकता है मैं धन विरोधी नहीं हूं मैं उन संत महात्माओं की कतार का हिस्सा नहीं हूं जो तुमको समझाते रहे कि बचो धन से भागो धन से वे बातें कायरता की बातें मैं कहता हूं जियो धन में लेकिन ध्यान का विस्मरण न हो ध्यान भीतर रहे धन बाहर फिर कोई चिंता नहीं फिर तुम कमलवत हो फिर पानी में रहोगे और पानी तुम्हें छुएगा नहीं मैं कोई पद का भी दुश्मन नहीं हूं आखिर दुनिया चलनी है तो लोगों को कहीं ना कहीं तो होना होगा कहीं ना कहीं तो होना ही होगा मुल्ला नसुद्दीन एक दोपहर घर आया जल्दी आ गया आना था सांझ को जैसे ही भीतर आया उसने किसी का छाता रखा देखा छाता उठा के देखा चंदूलाल का नाम लिखा है जूते भी किसी के देखे चंदुलाल के ही हैं पुराने परिचित मित्र भीतर गया पत्नी थोड़ी घबराई सी है उसने पूछा चंदुलाल कहां है पत्नी ने कहा कैसे चंदुलाल यहां कौन चंदूलाल उसने एक एक अलमारी खोल के देखी फ्रिज में छिपे थे चंदूलाल उसने फ्रिज खोला चंदूलाल उकड़े सुकडे उसके भीतर बैठे थे एक तो ठंड और घबराहट मुल्ला ने कहा चंदूलाल तुम और यहां चंदूलाल बहां निकल आया और उसने कहा कि भाई कहीं ना कहीं तो होने नहीं पड़ेगा आखिर जब हूं तो जैसे वहां वैसे यहां कहीं ना कहीं तो होने नहीं पड़ेगा इसमें इतना तूल तबाल मचाने की क्या जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो होना ही पड़ेगा इतना बड़ा संसार है इसका विस्तार इसका काम इसकी व्यवस्था किसी को कहीं ना कहीं तो होना ही पड़ेगा बस इतना ही ख्याल रहे पद से तादात्म ना हो तुम चाहे राष्ट्रपति हो जाओ तो भी राष्ट्रपति मत बन जाना जानना एक काम है जो पूरा किया जब राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठो तो राष्ट्रपति का काम कर देना और जैसी कुर्सी से नीचे उतरो और घर आओ भूल भाल जाना सब दुकान पे दुकानदार हो जाना घर आके सब भूल भाल जाना लोग भूलते ही नहीं मैं कलकत्ता में एक घर में मेहमान होता था मित्र थे मेरे हाईकोर्ट के जज थे उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि और किसी से मैं कह भी नहीं सकती लेकिन आपसे कहूंगी और आप ही इन्हें समझाइए हम परेशान हो गए ये घर से जाते हैं तो घर में हल्कापन आ जाता है बच्चे हंसने लगते हैं खेलने लगते हैं मैं भी प्रसन्न हो जाती हूं और जैसे ही इनकी कार आके पोर्च में रुकती कि एकदम सन्नाटा फैल जाता बच्चे एक दूसरे को खबर कर देते हैं डैडी आ गए मैं भी घबरा जाती हूं एकदम घर में उदासी छा जाती मातम छा जाता मैंने कहा मैं समझा नहीं बात क्या है उसने कहा बात यह है कि ये 24 घंटा न्यायाधीश न्याया बने बैठे रहते हैं ये मेरे साथ बिस्तर पे भी राज जब सोते हैं तो न्यायाधीश की तरह मेरे पति नहीं है ये ये न्यायाधीश और इनकी हर बात की आज्ञा वैसी ही मानी जानी चाहिए जैसी कि अदालत में ये खड़े हों, इनके सामने हरेक मुजरे में बच्चे ऐसे खड़े होते हैं डरे हुए कि कोई अपराधी खड़े हो कोई चोर बदमाश खड़े हो इन्होंने ऐसा रोप बांध रखा है घर में इससे हम सब परेशान हैं और ये भी सुखी नहीं क्योंकि इतने तनाव में रहते ये ढंग ना हुआ पथ पर होने का ये पागलपन हुआ एक नेताजी पागलखाने में भाषण देने गए भाषण के बाद पागलखाने के इंचार्ज ने बतलाया कि आज आपके भाषण के बाद पागल जितने खुश नजर आ रहे हैं इतना प्रसन्न तो मैंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा 25 साल मुझे नौकरी करते हो गए नेताजी ये सुनकर मुस्कुराए बोले भाषण ही आज मैंने ऐसा दिया था कि अच्छे अच्छे तक बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते फिर तो ये बेचारे पागल ए भाई जरा यहां आओ, एक पागल को बुला के राजनीतिक ने पूछा, तुम लोग आज इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो पागल ने कहा खुश क्यों ना हो नेताजी हमारा कि आप यहां पधारे यह हमारा इंचार्ज तो एकदम पागल है जबकि आप बिल्कुल हमारे जैसे लगते पद तुम्हें पागल न बनाए पद तुम्हें विक्षिप्त न करे पद का उपयोग हो तुम पद के साथ तादात्म ना कर लो आखिर कुछ लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा किसी को कलेक्टर होना पड़ेगा किसी को कमिश्नर होना पड़ेगा किसी को गवर्नर होना पड़ेगा किसी को स्टेशन मास्टर किसी को हेड मास्टर, किसी को प्रिंसिपल किसी को वाइस चांसलर ये काम तो सब चलते रहेंगे लेकिन ध्यानी इन कामों से तादात नहीं करता इन कामों के कारण अकल नहीं जाता ध्यानी जानता है कि जूता बनाने वाला चमार उतना ही उपयोगी काम कर रहा है जितना राष्ट्रपति इसलिए अपने को कुछ श्रेष्ठ नहीं मान लेता क्योंकि जूता बनाने वाला उतना अनिवार्य है जितना कोई और इसलिए कोई हारेर कोई वर्ण व्यवस्था पैदा नहीं होती कि मैं ऊपर तुम नीचे कोई सीढ़ियां नहीं बनती सारे लोग समाज के लिए जो जरूरी है उस काम में संलग्न जिस जो बन रहा है जिसमें जिसको आनंद आ रहा है वह कर रहा है जिस दिन पद तुम पर हावी ना हो जाए उस दिन पद में कोई बुराई नहीं और धन तुम्हारे जीवन का सर्वस्व ना हो जाए तुम धन को ही इकट्ठा करने में ना लगे रहो धन साधन है साधना बन जाए धन के लिए तुम अपने जीवन के और मूल्य सब गंवाना बैठो तो धन में कोई बुराई नहीं मैं धन का निंदक नहीं हूं मैं तो चाहूंगा कि दुनिया में धन खूब बढ़े खूब बढ़े इतना बढ़े कि देवता तरसे पृथ्वी पर जन्म लेने को लेकिन धन सब कुछ नहीं है कुछ और भी बड़े धन हैं प्रेम का सत्य का ईमानदारी का सरलता का निर्दोषता का निर्अहकारिता का कुछ और भी धन है धन से भी बड़े धन हैं कोहनूर फीके पड़ जाएं, ऐसे भी हीरे हीरे वे भीतर के सब कुछ धन न हो जाए मैंने एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा नसरुद्दीन सुना कि तुमने नई फर्म बनाई कितने साझीदार मुल्ला नसुद्दीन ने कहा आपसे क्या छिपाना चार तो अपने ही परिवार के लोग हैं एक पुराना मित्र इस तरह पांच पार्टनर है। मैंने पूछा फर्म का नाम क्या रखा है मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैसर्स मुला एंड मुल्ला एंड मुल्ला एंड मुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी मैंने कहा नाम तो बड़ा अच्छा है बड़ा सुंदर मगर यह अब्दुल्ला कहां से बीच में आ टपका टपकाना ही पड़ा दुखी स्वर में मुल्ला नसरुद्दीन बोला पैसा तो सब उसी बेबकूफ का लगा है यहां मित्रता सब पैसे की संबंध सब पैसे के धन का यहां एक ही अर्थ लूटो जितना लूट सको जिससे जितना लूट सको तो फिर धन रोग धन पैदा करो धन सृजन करो धन को लूटने का नुस्खा बहुत पुराना हो गया और इस देश में अभी वही नुस्खा चल रहा है अभी हम धन का एक ही अर्थ लेते हैं कि दूसरे की जेब से निकाल लें इससे कुछ हल नहीं होता उसकी जेब से तुम्हारी जेब में आ जाता है तुम्हारी जेब से दूसरा कोई निकाल लेता है ऐसे जेबों में धन घूमता रहता है लेकिन धन पैदा नहीं होता अभी हमने यह नहीं सीखा कि धन का सृजन किया जाता है अभी धन हमारे लिए शोषण का ही अर्थ रखता है जो सच में समृद्ध देश हैं जैसे अमेरिका उन्हें पता है कि धन शोषण नहीं है सृजन है धन पैदा किया जाता है 200 वर्षों में अमेरिका ने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया हम 10,000 साल से चेष्टा में लगे और भूखे मर रहे हैं और सड़ रहे हैं और अमेरिका 200 वर्षों में शिखर पर पहुंच गए। क्या कारण होगा रूस भी 50-60 साल क्रांति गुजर चुकी तो भी अमीर नहीं हो पाया है तो भी गरीब है अमीर मिटा दिए गए इसलिए गरीबों को अब ज्यादा बेचैनी नहीं है, क्योंकि बड़े मजे की बात दुनिया बड़ी अजीब है यहां अपनी गरीबी नहीं खलती यहां दूसरे की अमीरी खलती इस देश में भी अगर बिड़ला, टाटा डालमिया साहू सिंघानिया दस बीस नाम है ज्यादा तो है नहीं इनको मिटा डालो तो गरीब बड़े प्रसन्न होंगे अमीर नहीं हो जाएंगे मगर बड़े प्रसन्न होंगे कि आ गया समाजवाद गरीबी बट गई अमीरी तो है क्या जो बांटोगे तुम्हारे बिरला टाटा कहां खो जाएंगे पता नहीं चलेगा इनकी सारी संपत्ति भी बांट दोगे तो एक एक आदमी के हाथ में क्या पड़ेगा मैंने सुना है रॉकफेलर से एक भिखारी ने एक दिन आके कहा कि तुमने बहुत लूटा ये सारी संपत्ति बढ़ जानी चाहिए मैं भिखारी नहीं हूं मैं कम्युनिस्ट भी हूं रॉकफेलर ने कहा कि ठीक तू हिसाब लगा इतनी मेरे पास संपत्ति है दुनिया में कितने लोग हैं उसने कहा कि दुनिया में कोई तीन अरब आदमी एक एक आदमी के हिस्से में कितना पड़ेगा एक एक डॉलर उस आदमी ने कहा रॉकफेलर ने एक डॉलर उसको निकाल के दिया और कहा कि तू रस्ता लग तेरा हिस्सा ले अब दोबारा यहां मत आना जो भी हिस्सा लेने आएगा उसको दे दूंगा मगर एक एक डॉलर अगर तीन अरब आदमियों के हाथ भी लग जाए तो कितनी देर चलने वाला है इस तरह अमीरी को बांटने से कोई अमीरी नहीं आने वाली रूस गरीब का गरीब 60 साल की मेहनत के बाद भी बहुत निम्न तल पर जी रहा है अमेरिका का गरीब भी रूस के बड़े से बड़े अधिकारी बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति से ज्यादा समृद्ध है कारण क्या है अमेरिका ने एक नई तरकीब खोजी उसने धन का सृजन करना सीखा धन सृजन करना चाहिए यहां लोग आते हैं खासकर भारतीय मित्र जब यहां आते तो उनको यही हैरानी होती कि यह सब चल कैसे रहा है ये तो अभी कुछ भी नहीं तुम दो चार साल में देखोगे दस हजार सन्यासियों की बस्ती और ऐसी समृद्ध जैसी कि कोई बस्ती दुनिया में कहीं ना हो धन पैदा किया जा सकता है और हमारी भूमि किसी भूमि से गरीब नहीं हमारा देश किसी देश से गरीब नहीं मगर हम मूड़ और हम मूलतापूर्ण बातों को बहुत महत्वपूर्ण मानते जैसे कि मैं अगर रोज झाड़ के नीचे बैठ के दो घंटे चरखा कातूं तो तुम मुझको महात्मा मानोगे हालांकि मैं मूड़ता कर रहा हूं चरखा तो बिजली काट सकती मैं क्यों कातू और मुझसे बहुत बेहतर काट सकती और दो घंटे में जो मैं कर सकता हूं वो बिजली नहीं कर सकती मैं वह करूं जो मैं कर सकता हूं बिजली को वो करने तो जो बिजली कर सकती मगर अगर मैं चरखा काट काट के अपना कपड़ा बनाऊं और अपनी चादरें बनाऊं आहा तुम्हारा दिल बड़ा प्रसन्न होगा तुम्हारी मूर्ता इतनी पुरानी हो गई है कि तुम्हें होश ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो अगर मैं अधनंगा रहने लगूं तो तुम कहोगे हां ये है महात्मा जब तुम अधनंगों को महात्मा समझोगे तो तुमको अधनंगा रहना पड़ेगा क्योंकि तुम जिसको आदर दोगे वैसे ही तुम रहोगे तुम अगर उपवास करने वालों को आदर दोगे तो तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा क्योंकि तुम भूख का समादर कर रहे हो महात्मा गांधी ने दरिद्र को एक नया नाम दे दिया दरिद्र नारायण जब तुम दरिद्र को नारायण कहोगे तो मिटाओगे कैसे भगवान को कोई मिटाता है भगवान तो बचाना पड़ते उनकी तो रक्षा करनी पड़ेगी दरिद्र को मिटाओगे कैसे अछूत नाम अच्छा था उसमें पीड़ा थी उसमें दंश था उसमें कांटा चुभता था अछूत को मिटाना ही पड़ेगा दरिद्र नारायण की तो पूजा करनी होती दरिद्र नारायण के तो पैर दबाओ और उसको दरिद्र रखो नहीं तो वह नारायण नहीं रह जाएगा ये भी ख्याल रखना क्योंकि अब लक्ष्मी नारायण के दिन गए अब दरिद्र नारायण के दिन हम गरीबी की पूजा करेंगे तो कैसे अमीर होंगे और हम धन का तरस्कार करेंगे और तुम्हारे महात्मा यही समझाते रहे कि धन का तरस्कार करो धन पाप है पाप है जब धन महापाप है तो धन पैदा होना बंद हो गया कौन करे अपराध कौन सड़े नरकों में मैं तुमसे कहता हूं धन में कोई पाप नहीं है धन का सृजन करना उतना ही पुण्य है जितना काव्य का सृजन करना जितना चित्र का सृजन करना जितना संगीत का सृजन करना शायद ज्यादा बड़ा पुण्य धन का धन का सृजन करना क्योंकि धन हो तो और सब हो सकता है काव्य हो सकता है संगीत हो सकता है ध्यान हो सकता है धन हो तो हम कुछ और ऊंची खोजों में लग सकते हैं पेट भरा हो तो ही वे खोजें हो सकती हैं भूखे भजन न हो इनको पाला मेरा कोई विरोध धन से नहीं है कोई विरोध पद से नहीं है पद से तादात्म्य ना करना और धन को सिर्फ शोषण से मत पैदा करना धन पैदा करने की सृजन करने की कीमियां खोजो अब तो कीमियां हमारे हाथ में है मशीनें हैं टेक्नोलॉजी है जमीन से हम उतना ले सकते हैं जितना चाहिए गायें उतना दूध दे सकती हैं जितना चाहिए मगर उसकी हमें फिक्र ही नहीं है यहां कोई उपवास नहीं करता कि गायों से ज्यादा दूध पैदा किया जाए यहां उपवास करते हैं लोग कि गायों की हत्या न की जाए मैं नहीं कहता कि गायों की हत्या करो यहां आदमी जी नहीं पा रहा है तुम गायों को क्या जिलाओ विनोबा भावे का उपवास मरी हुई हड्डी हड्डी गायें जगह जगह खड़ी दिखाई पड़ेंगी ये उनको तुम दुख दोगे सुख नहीं दे सकते आदमी का पेट नहीं भर रहा उनका तुम पेट कैसे भरोगे हमारी गायें दुनिया में सबसे कम दूध देती और हम दस हजार साल से गौ माता के भक्त हैं बड़ी हैरानी की बात हम बड़े चमत्कारी लोग हैं जय गोपाल जय गोपाल गोपाल कृष्ण के गीत गा रहे हैं दस हजार साल से और गऊ किसी गऊ अगर तीन पाव दूध देती तो वो समझता बहुत दूध स्वीडन में कोई गाय अगर तीन पाव दूध दे कल्पना के बाहर है चालीस किलो पचास किलो साठ किलो सहज एक गाय दूध देती पश्चिम में कोई भैंस का दूध नहीं पीता कोई जरूरत नहीं भैंस का दूध पीने की गाय इतना दूध देती सारे तकनीक उपलब्ध हैं मगर मूड़ों के हाथ में तकनीक भी क्या करे मशीन से काम लो मगर तुम्हारे महात्मा मशीन के खिलाफ है महात्मा गांधी मशीन के खिलाफ वो तो रेलगाड़ी के भी खिलाफ और टेलीग्राफ के भी खिलाफ और तुम अगर इस तरह की बातों को मान के चलते रहे तो दरिद्र रहोगे दीन रहोगे मशीनों का उपयोग करो मशीनों का जितना उपयोग हो उतना अच्छा क्योंकि मशीनें जितनी ज्यादा काम में आए आदमी का उतना श्रम बचता है और आदमी का श्रम बचे तो किन्हीं ऊंचाइयों पर लगे किन्हीं नई खोजों में लगे नए अविष्कार करे पृथ्वी सोना उगल सकती है, लेकिन बिना मशीन के ये नहीं होगा देश का औद्योगिकरण होना चाहिए यंत्रीकरण होना चाहिए देश समृद्ध हो और जितना समृद्ध हो उतना ही धार्मिक हो सकता है आखिरी प्रश्न मैं एक जोशी के पास गया था उसने मेरा हाथ देखकर कहा कि तुम सत्य के खोजी हो और तुम्हें सदगुरु भी मिल गया है साधना जारी रखो एक दिन श्रेय को भी अवश्य उपलब्ध होगे मैं जोशी या ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता लेकिन उसकी बातें तो सभी सत्य थी इसका रहस्य क्या है आप कुछ कहें सत्यनंद। थोड़ा तो बुद्धि का उपयोग करो गेर वस्त्र में किसी ज्योतिषी के पास जाओगे और अगर वो तुमसे कह दे कि तुम सत्य के खोजी हो तो इसमें कुछ ज्योतिष का चमत्कार है माला मेरी लटकाए हुए हो जोसी अंधा था क्या तुम समझ रहे तुम्हारा हाथ देख रहा था वो देख रहा होगा माला स्वभाव था वो कह देगा कि सदगुरु मिल गया है अब साधना जारी रखो श्रेय को भी अवश्य उपलब्ध होगे। इसमें कुछ ज्योतिष की जरूरत है ज्योतिषी इसी तरह के लटकों पर तो जीते किसी का हाथ देख के कहते हैं कि धन तो बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं किसके हाथ में टिकता है कभी तुमने किसी के हाथ में धन टिकता देखा जो सिलों को देख के कहते हैं जीवन में चेष्टा तो बहुत करते हो मगर सफलता हाथ नहीं लगती किसको लगती किसी को नहीं लगती जिनको तुम समझते हो कि लग गई उनको भी नहीं लगती क्योंकि वो और आगे के लिए सफल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो डिप्टी मिनिस्टर हो गया उसे मिनिस्टर होना जो मिनिस्टर हो गया उसको चीफ मिनिस्टर होना तुमको लगता है कि फलम आदमी देखो डिप्टी मिनिस्टर हो गया सफल हो गया मगर उसको थोड़ी लगता है वो कहता है कि डिप्टी हुए यह भी कोई होना हुआ अरे मिनिस्टर कब होंगे श्रम में लगा जो मिनिस्टर है वो सोचता है वो सफल हो गया लेकिन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होने के पीछे पड़ा हुआ है और कतार का कोई अंत नहीं है जो सी इन सीधी से आधी बातों का उपयोग करता है वो कहता चेष्टा तो बहुत करते हो मगर सफलता हाथ नहीं लगती दुश्मन बाधा डालते हैं किसके दुश्मन नहीं जिसकी स्पर्धा है उसके दुश्मन है और दुश्मनों को तो तुम समझते ही हो उनकी बाधा कारण तो अड़चन आ रही नहीं तो तुम तो कभी के सफल हो जाते तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी योग्यता तुम्हारी महिमा लेकिन दुष्ट बांधा डाल रहे सारे दुष्ट तुम्हारे पीछे पड़े शैतान तुम्हें बढ़ने नहीं देता नहीं तुम जैसा पुण्य आत्मा इससे क्या तुम सोचते हो कि ज्योतिषी कुछ कह रहा है ज्योति सभी को कहते हैं कि जीवन में तुम्हारे बड़ा दुख और सभी राजी हो जाते हैं किसके जीवन में सुख है अब तुम मुझसे पूछते हो कि आप कुछ कहें इस रहस्य पर रहस्य इसमें कुछ भी नहीं मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं महानगरी दिल्ली में बड़ा प्रसिद्ध एक चमचा था जिसका कि ज्योतिष में बिल्कुल भरोसा नहीं था फिर भी वह एक दिन अपना हाथ दिखाने ज्योतिषी के पास पहुंच गया उसने सोचा चलो इसी बहाने आज ये परीक्षण भी हो जाए कि ज्योतिष में कुछ है भी या यूं ही बकवास है तो चमचा ज्योतिषी के पास पहुंचा ज्योतिषी ने हाथ देखा और जैसा कि ज्योतिषी शुरू करते हैं उसने चमचे के संबंध में बताना शुरू किया सबसे पहले ज्योतिषी बोला बच्चे तेरा हाथ बता रहा है कि तू किसी महान नेता का चमचा है और वह नेता शीघ्र प्रधानमंत्री होने वाला है चमचा बोला बकवास बंद करो यह तो कोई अंधा भी बता सकता है कि मैं किसी नेता का चमचा हूं देख नहीं रहे यह चूड़ीदार पजामा यह अचकन यह गांधी टोपी कोई काम की बात बताओ कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे सिद्ध होगी ज्योतिष भी कोई चीज है आगे बता दू कहा बच्चे तेरे हाथ की रेखाएं बता रही है कि तू शादीशुदा है चमचा बोला रहने दो महाराज अपनी बकवास को आगे ना बढ़ाओ तो अच्छा है अरे कोई भी बता सकता है कि मैं शादी सुधा हूं देख नहीं रहे अभी अभी बीबी -बी से पिटकर चला आ रहा हूं ये चेहरे पर चोटों के निशान इसमें ज्योतिष क्या है जोश आगे बोला बच्चे तेरे हाथ की रेखाएं कहती हैं कि तेरे दो बच्चे चमचा बोला अब तो हद हो गई महाराज अरे मेरे दो नहीं तीन बच्चे जोश बोला ये तेरी गलत फहमी बच्चे बच्चे तो हैं तीन जरूर मैं मना नहीं करता लेकिन असली जो है सच्चाई जो है वह यही है कि तेरे दो बच्चे हैं एक बच्चा नेताजी का है जो उसकी तरकीब निकाल लेते हैं अगर तुम कभी भूल हो जाए तो उसका भी गणित है कि भूल के कैसे बाहर होना सीधी साधी बात है सत्यनंद जोशी के पास जाते ही क्यों हो जोशी के पास कौन जाता है जिसे भविष्य की चिंता है और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं छोड़ो अतीत छोड़ो भविष्य जियो वर्तमान में यही क्षण एकमात्र सत्य है अतीत जा चुका भविष्य अभी आया नहीं दोनों असत्य है सत्य है केवल वर्तमान इस क्षण को आह्लादित होकर जियो क्या चिंता पड़ी कल की कल की चिंता वही करता है जिसका आज खाली खाली है जिसका आज भरा नहीं वो सोचता है शायद कल सब ठीक हो जाए मैं तुमसे कहता हूं आज ही सब ठीक है जरा आंख खोलो जरा जागो इस क्षण ही कुछ कमी नहीं है इसलिए क्यों जाओगे ज्योतिषी के पास ना समझ ही जाते और स्वभावता समझ सब जगह लूटे जाएंगे ज्योतिष जैसी बातें ना नासमझों के कारण चलती हैं तुम उनको चला रहे हो तुम जिम्मेवार हो समझदार वर्तमान क्षण में जिएगा जो करेगा उसे ऐसी तल्लीनता से करेगा ऐसा डूब कर करेगा कि कल का सवाल ही नहीं उठता कल का विचार ही नहीं उठता इसको ही मैं ध्यान कहता हूं इस निर्विचार तल्लीनता को ध्यान कहता हूं ध्यान की फिक्र करो हाथ की रेखाओं में क्या रखा है मैं तुम्हें आत्मा की रेखाएं पढ़ना सिखा रहा हूं तुम हाथ की रेखाओं की बात कर रहे हो मैंने तो सुना है कि दो ज्योति पास ही पास रहते थे रोज सुबह एक दूसरे को मिलते नमस्कार करते एक दूसरे का हाथ देखते कि भाई आज धंधा कैसे चलेगा और एक दूसरे को चौनी भेंट कर देते हर को उस नहीं दोनों को चौनी मिल जाती और दोनों एक दूसरे का हाथ देख देते और दूसरों एक दूसरे के संबंध में भविष्यवाणी कर देते जिनको तुम जोशी कहते हो वो भी चिंता तुरंत भविष्य के लिए मैं जयपुर में था एक जोशी को मित्र पकड़ लाए बड़ा ज्योति एक हजार रुपया उसकी फीस मित्रों ने कहा कि आपका हाथ दिखाना है उस जोशी ने कहा मेरी फीस मैंने कहा फीस तुम्हारी मिलेगी हाथ तुम देखो अब आ ही गए हो तो तुम्हें तो खाली नहीं लौटाऊंगा जोशी बहुत खुश हुआ मेरे आसपास उसने देखे जयपुर के बड़े धनपति बैठे थे सोहनलाल दुगड़ वहां के एक बड़े धनपति मेरे बगल में बैठे थे बड़ी गाड़ियां बाहर रुकी थी उसने सोचा कि हजार रुपए की क्या दिक्कत है मिल ही जाएगा हाथ देखा देख दाख के उसने कहा कि अब चलता हूं मेरी फीस मैंने कहा तुम्हें इतना भी पता नहीं अपना हाथ तो घर देखा होता कि ये आदमी फीस देने वाला नहीं और मेरा हाथ देख के भी तुमको पता ना चला शुरू में पहले ये पता लगाया करें कि आदमी फीस देगा कि नहीं देगा क्या खाक जोत का काम करते हो वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया उसकी कुछ सूझ में ना आया कि अब क्या करूं क्या ना करूं मैंने कहा तुम असली जोश नहीं हो तुम पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो सीखा साखा और सीखे सपूत सीढ़ियां नहीं चढ़ते तुम पहले सीखो ज्योतिष की कला सीखो और अगर ना सीख सको तो मेरे पास आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम जिस जोशी के पास गए थे सत्यानंद जरा उसकी शक्ल तो देखते कि वहां बारह बज रहे हैं वो तुम्हारा हाथ देख रहा तुम्हारा भविष्य बता रहा है कल की उसकी रोटी का ठिकाना नहीं तुम उसका वो तुम्हारा हाथ देख रहा था तुम जरा उसका चेहरा देख लेते बात खत्म हो जाती कितने पैसे लिए उसने तुमसे चार आने आठ आने बारह आने रुपया रुपये रुपए में जो हाथ देख रहा है वो कुछ जानता होगा भविष्य भविष्य जानने वाला इतना सस्ता मिल जाएगा उसे कुछ पता नहीं है की बार जाओ एक चांटा रसीद करना और कहना कि महाराज कम से कम इतना तो ख्याल रखा करें कि कौन आदमी मारेगा पीटेगा कौन झंझट करेगा खड़ी खुद भी जागो उसको भी जगाओ मगर सोए लोग सोए लोगों की दुकानें चला रहे हैं मुला नसरुद्दीन एक बार अपने पुराने मित्र सरदार विचित्र सिंह को दावत पर बुलाया खाना पीना हो रहा था कि एक-एक चावल का एक दाना नसरुद्दीन की मूछों में फंस गया नसरुद्दीन के नौकर बल्ले खां को यह एक दिखाई दे गया लेकिन मालिक को सीधे सीधे कहना कि आपकी मूछ में चावल फंसा है ठीक नहीं था सो उसने दूध से ही नसरुद्दीन से कहा हुजूर साख पे बुलबुल बुल। सुनते ही नसरुद्दीन ने अपनी उंगुली के एक झटके से मूछ का दाना नीचे गिरा दिया सरदार विचित्र सिंह तो पूरी घटना बड़ी हैरानी से देखते रहे और उस नौकर की अगल पर कुर्बान हो उठे खाना इत्यादि पूरा होने के बाद मुल्ला ने पूछा सरदार जी पान खाएंगे सरदार विचित्र सिंह बोले नहीं नहीं छोड़िए अब काफी देर हो गई मुझे अब जाना होगा मुल्ला ने कहा कोई देर नहीं होगी देखिए ये बल्ले खाने जूते पहन लिए अब वह दरवाजे से बाहर हो गया अब वह सड़क पार कर रहा है अब वह दुकान से पान बनवा रहा है उसने फिर लौटकर सड़क पाल कर ली अब वह घर के भीतर आ गया है और उसने जूते उतार लिए और यह रहे पान इसके साथ ही बल्ले का पान लेकर कमरे में हाजिर हो गया सरदार बिचतर सिंह को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ ऐसा होशियार नौकर उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था सरदार जी ने तय कर लिया कि वे मुला को देखा कर रहेंगे कि उनका नौकर पिछत्तर सिंह भी कोई कम नहीं है सरदार जी ने विदा लेते लेते मुला से आग्रह किया वे कि अगले सप्ताह दावत पर उसके घर आएं मुल्ला ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया मुल्ला जिस दिन आने वाला था उस दिन सुबह से सरदार जी ने अपने नौकर को ठीक वही का वही करने की पूरी सूचना दे दी जो बल्ले खाने किया था किस तरह सरदार जी चावल का दाना मुला की नजर बचा के मुछों में फंसा लेंगे किस तरह तू कहेगा हुख पे बुलबुल बुल? और वे किस अंदाज से मूछ से उस दाने को एक झटके से नीचे गिराएंगे इत्यादि इत्यादि शाम को मुल्ला आया खाना शुरू हुआ सरदार जी ने चालाकी से चावल का एक दाना अपनी में लिया। और पिछतर के कहने का करने लगे। लेकिन वो तो बेचारा सब कुछ भूल ही गया सरदार जी ने आंखों से उसे इशारा किया तो नौकर को एकदम याद आया कि उसे कुछ कहना है परंतु शाख पे बुलबुल वाक्य उसे याद नहीं आ रहा था घबराहट में उसने कहाजूर ड़ी मूछों पर वो सुबह वाली गल सरदार जी बड़े शर्मिंदा हुए साथ ही नाराज भी बहुत हुए लेकिन मुल्ला के सामने कुछ बोले नहीं खाना पूरे होने पर उन्होंने मुल्ला से पान के लिए पूछा मुल्ला ने कहा देर बहुत हो चुकी है और घर में गुलजान ने कहा था कि जल्दी लौटाना तो अब जल्दी से लौट जाना चाहता हूँ इस पर सरदार जी बोले कोई देर नहीं लगेगी वह देखिये पिछत्तर सिंह ने जूते पहन लिए और वो दरवाजे के बाहर हो गया अब वो पान वाले से पान बनवा रहा है और अब वह घर की ओर लौट रहा है अब वह दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा है और उसने जूते उतार लिए और ये रहे पान लेकिन पिछत्तर सिंह कमरे में आए ही नहीं सरदार जी ने झेप चिल्लाते हुए कहा ओ पिछत्तर सिंह पान कहाँ है पिछतर सिंह बोला हजूर जूतियाँ ढूंढ रहा हूँ तुम किन जोशियों के पास जा रहे हो जरा उनकी शकल तो देखो जरा गौर से उनकी हालत तो देखो जिनको भविष्य का ज्ञान हो उनकी यह हालत होगी काश तुम उनकी आंखों में झांक कर देखो तो तुम पाओगे कि बेचारे गरीब हैं दरिद्र हैं दीन हैं दुखी कोई और उपाय न खोज के दो रोटी कमाने के लिए व्यवस्था कर ली लेकिन इस दुनिया में मूढ़ इतने हैं एक ढूंढो हजार मिलते इसलिए मूढ़ों से सारा धंधा चलता जाता है सत्यनंद ऐसी मूढ़ताओं में ना पड़ो। भविष्य है ही नहीं है तो वर्तमान वर्तमान से इंच भर ना हटो इसमें पूरी डुबकी मारो और तुम सब पालोगे जो पाने योग्य मोक्ष तुम्हारा है आनंद तुम्हारा है समाधि तुम्हारी परमात्मा तुम्हारा है आज इतना है